प्रश्नोत्तर रत्न मालिका श्री शंकर प्रश्न ब्राह्मणों से उपासना करने योग्य कौन है उत्तर गायत्री सूर्य और अग्नि से वर्णित भगवान शंकर ब्राह्मणों के उपास्य हैं। प्रश्न गायत्री सूर्य अग्नि और शंकर में क्या तत्व है उत्तर वही परब्रह्म ब्रह्म तत्व है प्रत्यक्ष देवता का माता पूज्य गुरश्च कहता तो कह सर्व देवता आत्मा विद्या कर्मा विप्रह प्रश्न प्रत्यक्ष देवता कौन है उत्तर माता प्रत्यक्ष देवता है प्रश्न पूज्य गुरु कौन है उत्तर पिता पूज्य गुरु है प्रश्न सर्व देवता स्वरूप कौन है उत्तर विद्या और शुभ कर्मों से युक्त ब्राह्मण सर्व देवता स्वरूप है ख कुलक्षय हेतु संताप सज्जन योकारी केसा ममोघ ये च पुनः सत्य मौन समीला प्रश्न कुलक्षय का कारण क्या है उत्तर सज्जनों के प्रति किया गया संताप कुल क्षय का कारण है प्रश्न किनके वचन अमोघ होते हैं उत्तर जो सत्य मौन और श्रम मनोनिग्रह स्वभाव वाले होते हैं उनका वचन अमोघ होता है किम जन्म विषय संग कितर जन्म पुत्र को परिहार्यो मृत्यु कुछ पदं विन्यसे दिख प्रश्न जन्म का कारण क्या है उत्तर शक्ति जन्म का कारण है प्रश्न जन्म के पश्चात जन्म क्या है उत्तर पुत्र ही बाज वाला जन्म है प्रश्न अपरिहार्य क्या है उत्तर मृत्यु अपरिहार्य है प्रश्न किस पथ से चलना चाहिए उत्तर पवित्र दृष्ट मार्ग से चलना चाहिए पात्रित भगवद अवतार भगवान महेश शंकर नारायणात्मक प्रश्न अन्नदान का पात्र कौन है उत्तर भूखा व्यक्ति अन्नदान का अधिकारी है प्रश्न पूजनीय कौन है उत्तर भगवत अवतार पूजनीय है प्रश्न भगवान कौन है उत्तर शंकर और नारायण के जो अभिन्न स्वरूप हों वे भगवान हैं। फलम अपि भगवत भक्ते साक्षात्म मोक्ष विद्यास्तमय कूअ अथ चो प्रश्न भगवत भक्ति का फल क्या है उत्तर भगवान के लोक की प्राप्ति और भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार प्रश्न मोक्ष क्या है उत्तर अविद्या का नाश मोक्ष है प्रश्न सर्वेदों की उत्पत्ति कहा से हुई उत्तर ओम से सभी वेदों की उत्पत्ति हुई इत कंठस्था प्रश्नोत्तर ये शाम ते मुक्ता भरणाइव विमलाश्चा भांति सामाजु यह प्रश्नोत्तर रत्न जिनके कंठ में स्थित है वे मुक्ता आभूषण के समान सत्पुरुषों के समाज में प्रकाशित होंगे